क्या सही में ऐसा है क्या विक्रांत ने अपनी बुआई टेढ़ी करते हुए कहा फिर उसने खुद ही लैपटॉप पर प्ले का बटन दबाकर वीडियो को फिर से रिप्ले किया बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स भी अब हैरान होकर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे थे लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद वहां कोई वापस लौटता हुआ नहीं दिखाई दिया सुनिधि ने पेपर और पेन लेकर कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया और फिर उसने विक्रांत से कहा सर देखिए नॉर्मल स्पीड से चलने पर उस लड़की को इस फोटो में ठीक उसी समय दिखाई देना चाहिए जब ये औरत वीडियो बना रही है ओह, विक्रांत ने इस वीडियो को फिर से प्ले किया और उस बार उसने वीडियो को स्पीड बहुत कम कर दी ताकि वो इसमें होने वाली एक एक मोमेंट को ध्यान दे सके अब वीडियो इतनी धीरे हो चुकी थी कि ये फोटो की तरह आगे बढ़ रही थी यहां पर मौजूद सभी लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख रहे थे कोई भी एक भी सेकंड का क्लिप मिस नहीं करना चाहता था वो सभी बड़े ध्यान से इसे देख रहे थे विक्रांत वीडियो को देख रहा था तभी इस वीडियो के मिनट में उसने कुछ नोटिस किया उसने तुरंत ही यहाँ पर वीडियो को कर दिया। एक मिनट ये ये इसे कहीं देखा है विक्रांत को अचानक से इस तरह से बोलता हुआ देख बाकी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे सभी ने स्क्रीन पर देखा तो वहां पर किसी औरत का बैक साइड वीडियो में नजर आ रहा था सर ये ये तो कोई औरत है सुधी ने कंफ्यूज होते हुए कहा अरे वो औरत नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ विक्रांत ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा वो औरत ने जो स्कार्फ पहना हुआ है उसे मैंने कहीं देखा है अभी जल्दी में ही कहीं देखा था याद नहीं आ रहा लेकिन कहा देखा था क्या स्कार्फ सभी चौक उठे और वो सभी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखने लगे वहां सच में उस औरत ने अपने गले में एक स्कार्फ डाला हुआ था जुम करो जुम करो हाँ और और बस बस रुको रुको एक मिनट विक्रांत ने अपना सिर स्क्रीन की तरफ झुकाते हुए कहा ये, ये इस पे कुछ बना हुआ है हम्म ये तो कोई पीले रंग का फूल है राघव ने बड़े ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा फूल पीले रंग का फूल विक्रांत ने चौंकते हुए कहा याद आ गया याद आ गया कहा देखा था कहा देखा था सर सुनिधि ने उत्सुकता से सवाल किया विजय विजय सेंगर विक्रांत ने कहा विजय सेंगर के घर पर देखा था क्या विक्रांत की बात सुनकर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ सब हैरानी के साथ उसकी तरफ देखने लग गए सर आप कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे सुनीदी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा स्कार्फ और होस्टेज दोनों ही विजय सेंगर के घर के ऐसा कैसे हो सकता है अरे मुझे याद है मैंने आज उसके घर पर ही ये स्कार्फ देखा था लेकिन विक्रांत थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा था मैं आज ही उसके घर गया था फिर भी मुझे ढंग से याद क्यों नहीं आ रहा ये तो पक्का है कि मैंने ये स्कार्फ उसी के घर में देखा था इसका मतलब विजय की पत्नी ने ही अपनी बेटी को किडनैप किया है राघव ने शख्स और उसकी पत्नी मिलकर कहानी बना रहे हैं अरे चुप रहोगे एक मिनट याद करने दो मुझे विक्रांत ने राघव को चुप कराते हुए कहा याद क्यों नहीं आ रहा मुझे विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया और याद करने की कोशिश करने लग गया मैं मैंने ये स्कार तो विजय सेंगर के घर में ही देखा था ये तो कंफर्म है लेकिन कब और किस सिचुएशन में देखा था ये याद नहीं आ रहा hmm. कुछ देर तक सोचने के बाद अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया हाँ ये मैंने पेंटिंग में देखा था विजय सेंगर की बेटी की पेंटिंग में क्या क्या बात कर रहे हैं सर आप पेंटिंग में देखा था आपने सर ये स्कार्फ है स्कार्फ सुधि ने अपनी भोएं टेढ़ी करते हुए विक्रांत से कहा अरे हाँ पता है मुझे स्कार्फ है ये विक्रांत ने थोड़ी तेज आवाज में आत्मविश्वास जताते हुए कहा मैं आज विजय की बेटी के कमरे में गया था वहां उसके कमरे की दीवारों पर कई सारी पेंटिंग्स लगी थी तारीफ भी की थी वहीं एक पेंटिंग में यह स्का्फ दिखा था मुझे अच्छे से याद है विक्रांत की बात सुनकर सभी दंग रह गए किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले सर ये ये सुनिधि कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी विक्रांत ने उसे बीच में ही रोक दिया एक मिनट याद करने दो विक्रांत अभी भी वो पूरा सीन याद करने की कोशिश कर रहा था तभी उसे याद आया कि उसके पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ मेमोरी रिप्ले डिवाइस मौजूद है, जिसकी मदद से वो अपनी पीछे की बातें याद कर सकता था ऐसे में ये सही मौका था जब विक्रांत उस टूल की टेस्टिंग कर सकता था विक्रांत ने तुरंत ही अपने माइंड में इस टूल को एक्टिवेट कर दिया ये टूल विक्रांत के साथ पहले घट चुकी किसी भी घटना की याद उसे दिला सकती थी इस टूल की मदद से वो कोई भी पुरानी चीज़ पूरे सीन के साथ दोबारा से देख सकता था। लेकिन इस टूल की मदद से वो सिर्फ मिनट के ही सीन को याद कर सकता था टूल एक्टिवेट होने के बाद विक्रांत के माइंड में दस मिनट का वो टाइम स्लॉट सेट करना था जिसका सीन उसे देखना था विक्रांत को अच्छे से याद था कि आज सुबह वो कितने बजे से करीब विजय सेंगर के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा हुआ था तो उसने तुरंत ही इस टूल की सेटिंग में वो टाइम फिक्स कर दिया इसके बाद तुरंत ही उसके दिमाग में उस समय अंतराल के सीन चलना शुरू हो गया उस समय के दौरान विक्रांत ने जो-जो चीजें देखी थी सब कुछ उसे दोबारा से दिखनी शुरू हो गई विक्रांत ने देखा कि वो विजय की बेटी के कमरे में लगी पेंटिंग को देख रहा था तभी एक पेंटिंग में उसे एक स्काफ बना हुआ दिखाई पड़ा जिस पर पीले रंग के फूल बने हुए थे वाकई में विजय की बेटी की पेंटिंग बहुत अच्छी थी उसने बिल्कुल सजीव पेंटिंग की हुई थी ऐसा लग रहा था कि ये सच में स्कार्फ ही रखा हुआ है शायद इसी वजह से विक्रांत ने जैसे ही उस वीडियो में स्कार्फ को देखा तो वो तुरंत इसे पहचान गया। सर सर अचानक से विक्रांत के कानों में आवाज सुनाई पड़ी और फिर तब जाकर उसका ध्यान टूटा। उसे सुनीदी जोर जोर से चिल्लाकर बुला रही थी इस वक्त विक्रांत अपना सिर ऊपर करके खड़ा था और मानो वो खुली आंखों से सो गया था लेकिन सुनिधि की आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया हाँ हाँ अरे मैं सोच रहा था विक्रांत ने लड़खड़ाती जुबान में जवाब दिया अच्छा वहां विजय के घर पर देव है ना अभी उसको फोन करो और बोलो कि विजय की बेटी के कमरे में जो पेंटिंग लगी हुई है उसकी फोटो क्लिक करके भेजे फिर पता चलेगा की बेटी के कमरे में लगी स्कारी पेंटिंग की फोटो भेजने के लिए कहा पांच मिनट के भीतर ही राघव ने वो स्कारी पेंटिंग की फोटो भेज दी फिर जाकर लोगों को विक्रांत की बातों पर यकीन हुआ अरे ये तो सच में सुनिधि ने चौंकते हुए कहा समझे अब विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा और फिर उसने प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर नजर आ रही औरत की फोटो पर अपनी अंगुली रखते हुए कहा यह ही किडनैपर है हाँ। बाकी के सभी इन्वेस्टिगेशन विक्रांत की मेमोरी पावर से काफी प्रभावित थे जैसा कि हमने पहले ही अनुमान लगाया था विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा किडनेपर कोई ऐसा इंसान है जो की विजय की बेटी को बहुत करीबी से जानता है और जिसे विजय की बेटी भी अच्छे से जानती है और जिस पर वो भरोसा करती है अब अगर उस औरत ने सेम यही स्कार्फ लगा रखा है जो कि विजय की बेटी ने अपनी पेंटिंग में बनाया है तो इसका साफ मतलब है कि विजय की बेटी उस औरत को अच्छे से जानती है और उसी औरत ने उसे किडनैप किया है उसके लिए ये किडनैपिंग बहुत आसान भी रही होगी विजय की बेटी बड़े आराम से इस औरत की बातों में आ गई होगी तो फिर देर किस बात की जतन्य घ देव उसके घर पर ही है हम लोग फटाफट विजय के घर चलते है और फिर उसकी पत्नी से इस पेंटिंग के बारे में पूछताछ करते हैं अगर ये स्कार्फ विजय विजय के किसी करीबी का है तो फिर उसकी पत्नी को भी इसके बारे में पता होना चाहिए या हो सकता है हिलाया और फिर तुरंत ही जतिन ने देव के पास फोन मिला दिया लेकिन तभी राघव ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन विजय की बेटी का किडनेप तो रोहन नेगी ने किया है ना तो फिर ये औरत बीच में कहा से आ गई सही बात है सब एक बार फिर से सोच में पड़ गए हो सकता है कि रोहन ने क्रॉस ड्रेसिंग की हो उसने औरत का कपड़ा पहना हो रितेश ने बीच में ही कहा अरे पागल हो क्या वो जेल से भागा हुआ था इतना टाइम थोड़ी ना था उसके पास कि वो पहले जाकर औरत का कपड़ा पहने मेकअप करे और फिर किडनैपिंग के लिए निकले राघव ने जवाब दिया क्रॉस ड्रेसिंग विक्रांत कुछ सेकंड तक सोचता रहा फिर उसे एक और संभावना नजर आई हो सकता है की ये रोहन का भाई अंकित हो, हो सकता है की उस बच्ची के करीब जाने के लिए उसने किसी औरत का रूप लिया हो लेकिन तब उसने स्क्रीन पर जाकर इस औरत को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया ये इसकी बॉडी में फिगर तो बिल्कुल औरतों जैसा और तो नहीं है कौन इस औरत के आ जाने से ये केस और ज्यादा पेचीदा हो चुका है अब आगे की जाँच करने के लिए सबसे जरूरी था कि इस औरत की पहचान ढूंढी जाए आखिर ये कौन है विक्रांत ने तुरंत ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स को फिर से वीडियो को ध्यान से देखने के लिए कहा साथ ही वहां आसपास के रेंज में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सभी का फुटेज चेक करने का ऑर्डर दिया ताकि ये पता लग सके कि यह औरत यहाँ किस तरफ से आई थी और किस दिशा में गई है साथ ही ये भी हो सकता था कि किसी सीसीटीवी फुटेज में इस औरत का चेहरा भी दिखाई पड़ा हो अभी विक्रांत ने ऑर्डर दिया ही था कि अचानक से सुनिधि को कुछ दिखाई पड़ा उसने स्क्रीन को कई बार बड़ा करके देखा और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोल पड़ी एक बार सब लोग ये देखिए इस औरत के दाहिने हाथ को सुनिधि ने अंगुली से इशारा करते हुए कहा और फिर वहाँ जमीन पर कोई परछाई भी बन रही है ये किस चीज की परछाई है कार विक्रांत ने बड़े ध्यान से देखते हुए कहा उसका हाथ कार के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है ओह परछाई में भी देखो कार ही नजर आ रहा है मतलब उस लड़की को ऐसे किडनेप किया गया मैं श्योर हूँ विजय सेंगर की बेटी को इसी कार में डालकर ले जाया गया है